रामकृष्ण परिच्छेद फरवरी समाप्त होने पर भक्तों के साथ वार्तालाप हो रहा है। गिरीश देवेंद्र बाबू नहीं आए हैं वे अभिमान करके कहते हैं हमारे अंदर तो कुछ सार नहीं है हम आकर क्या करेंगे श्री रामकृष्ण विस्मित होकर कहा पहले तो वे वैसी बातें नहीं करते थे श्री राम कृष्ण जलपान कर रहे हैं नरेंद्र को भी कुछ और हम लोग क्या कहीं से बहकर आए हैं यतीन को श्री राम कृष्ण बहुत चाहते हैं वे दक्षिणेश्वर में जाकर बीच बीच में दर्शन करते हैं कभी कभी रात भी वही बिताते हैं वह शोभा बाजार के राजाओं के घर का राधाकांत देव के घर का लड़का है श्री रामकृष्ण नरेंद्र के प्रति हंसते हुए देख, यतीन तेरी ही बात कर रहा है। कृष्ण ने हंसते हंसते कर प्यार करते हुए कहा वहां जाना जाकर खाना अर्थात दक्षिणेश्वर में जाना श्री रामकृष्ण फिर विवाह विभ्राट नाटक का अभिनय देखेंगे बाक्स में जाकर बैठे नौकराने की बात सुनकर हंसने लगे थोड़ी देर सुनकर उनका मन दूसरी ओर गया मास्टर के साथ धीरे धीरे बात कर रहे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति अच्छा गिरीश जो कह रहा है अर्थात अवतार क्या वह सत्य है मास्टर जी ठीक बात है नहीं तो सभी के मन में क्यों लग रही है श्री रामकृष्ण देखो अब एक स्थिति आ रही है पहले की स्थिति उलट गई है अब धातु की चीजें छू नहीं सकता हूँ मास्टर विस्मित होकर सुन रहे हैं के के यह जो नवीन स्थिति है है है इसका एक बहुत ही गुण है। धातु छू नहीं सक रहे हैं संभव है अवतार माया अवतार्य का कुछ भी भोग नहीं करते क्या इसीलिए श्री राम कृष्ण देव ये सब बातें कह रहे हैं श्री राम कृष्ण मास्टर के प्रति अच्छा मेरी स्थिति कुछ बदल रही है देखते हो मास्टर जी कहा श्री राम कृष्ण कर्म में मास्टर अब कर्म बढ़ रहा है अनेक लोग जान रहे हैं श्री रामकृष्ण देख रहे हो पहले जो कुछ कहता था अब सफल हो रहा है श्री राम कृष्ण थोड़ी देर चुप रहकर कर एकाएक कह रहे हैं अच्छा पलटू का अच्छा ध्यान क्यों नहीं होता अब श्री राम कृष्ण के, के दक्षिणेश्वर जाने की व्यवस्था हो रही है श्री रामकृष्ण ने किसी भक्त के पास गिरीश के संबंध में कहा था पीसे हुए लहसुन की कटोरी को हजार बार धो पर लहसुन की गंध क्या संपूर्ण रूप से जाती है गिरीश ने भी इसीलिए मन ही मन प्रेम कोप किया है जाते समय गिरीश श्री रामकृष्ण से कुछ कह रहे हैं गिरीश श्री राम कृष्ण के प्रति लहसुन की गंध क्या जाएगी श्री राम जाएगी गिरी तो आप कह रहे हैं जाएगी श्री राम खूब आग जलाकर लहसुन की कटोरी को उसमें तपा लेने पर फिर गंध नहीं रह जाती बर्तन मानो नया बन जाता है जो कहता है मेरा नहीं होगा उसका नहीं होता मुक्त अभिमानी मुक्त ही हो जाता है और बद्ध अभिमानी बद्ध ही रह जाता है जो ज़ोर से कहता है मैं मुक्त हूँ वह मुक्त ही हो जाता है पर जो दिन रात कहता है मैं बुद्धू हूँ वह बद्ध ही हो जाता है